महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व ष्ठ तमोध्याय वर्णाश्रम धर्म का वर्णन तथा तो धर्म की च श्रेष्ठताच च शत्रुनबर्हण च पशुपालनमचुश्रूषण चाप्त अकार्यमे तत्परम झस्य परम दजस्य भिष्म जी कहते हैं राजन धनुष की डोरी खींचना शत्रुओं को उखाड़ फेंकना खेती व्यापार और पशुपालन करना अथवा धन के उद्देश्य से दूसरों की सेवा करना ये ब्राह्मण के लिए अत्यंत निषिद्ध कर्म है सेव्यम तो ब्रह्म गृहस्थ मलि कृतकृत वासो विप्र स मनुष्य ब्राह्मण यदि गृहस्थ हो तो उसके लिए वेदों का अभ्यास और यजन याजन आदि छह कर्म ही सेवन करने योग्य है गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य पूर्ण कर लेने पर ब्राह्मण के लिए वन प्रस्थि होकर वन में निवास करना उत्तम माना गया है राज प्रेषम कृषि जीवन च कल्य विपरचय ब्राह्मण राजा की दासता खेती के द्वारा धन का उपार्जन व्यापार से जीवन निर्वाह कुटिलता व्यविचारिणी स्त्रियों के साथ व्यविचार कर्म तथा सूदखोरी छोड़ दे शुद्रो राजभवती भवति बंधो दुश्चारित्रो यमादेत विषढिपति पिशु नर्तनश्च राजो येद्विकर्मा राज राजन जो ब्राह्मण दुश्चरित्र धर्महीन शुद्र जाति कुलटा स्त्री से संबंध रखने वाला चुगलखोर नाचने वाला राजसेवक तथा दूसरे दूसरे विपरीत कर्म करने वाला होता है वह ब्राह्मणत्व से गिरकर कर हो जाता है जपन वेदा जप्च्चा दास वच्च्चा भेद्यम ए सर्वशुद्रमाते राज्य नरेश्वर उपरयुक्त दुर्गुणों से युक्त ब्राह्मण वेदों का स्वाध्याय करता हो या न करता हो शूद्रों के ही समान है उसे दास की भांति पंक्ति से बाहर भोजन कराना चाहिए ये राजसेवक आदि सभी अधम ब्राह्मण शूद्रों के ही तुल्य हैं राजन देव कार्य में इनका परित्याग कर देना चाहिए निर्म चाशुच क्रूर वृत हिंसात्मक त्यक्त धर्मस्वृत्ते अव्यम कव्यम जाजन भवन्ति चास्मी राजन जो ब्राह्मण मर्यादा शून्य अपवित्र क्रूर हिंसा हिंसापरायण तथा अपने धर्म और सदाचार का परित्याग करने वाला है उसे कब्य तथा दूसरे दान देने ना देने के ही बराबर है। ब्राह्मण वे नृष्ठा अतः नरेश्वर ब्राह्मण के लिए इंद्रिय संयम बाहर भीतर की शुद्धि और सरलता के साथ साथ धर्माचरण का ही विधान है राजन सभी आश्रम ब्राह्मणों के लिए ही है क्योंकि सबसे पहले ब्राह्मणों की ही सृष्टि हुई है सानुक्रोश सर्वस होमहान त वही विप्रो नेतर पाप करम जो मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाला सोम सोमयाग करके सोम रस पीने वाला सदाचारी दयालु सब कुछ सहन करने वाला निष्काम सरल मृदु क्रूरता रहित और क्षमाशील हो वही ब्राह्मण कहलाने योग्य है उससे भिन्न जो पापाचारी है उसे ब्राह्मण नहीं समझना चाहिए शूद्रम वैशम राजपुत्रं राजोका सर्वे संसिता धर्म काम तस्म शांति धर्मे स्वक्तान् मा विषु नईक्षते पांडपुत्र राजन पांडुनंदन धर्म पालन की इच्छा रखने वाले सभी लोग सहायता के लिए शुद्र वैश्य तथा छत्री की शरण लेते हैं अतः जो वर्ण शांति धर्म अर्थात मोक्ष साधन में असमर्थ माने गए हैं उनको भगवान विष्णु शांति परक धर्म का उपदेश करना नहीं चाहते लोके चेदलोक चातुर्वर्ण वेदवादाश न्यो सद्य यदि भगवान विष्णु यथा योग्य विधान न करे तो लोक में जो सब लोगों को यह सुख आदि उपलब्ध है वह न रह जाए चारों वर्ण तथा वेदों के सिद्धांत टिक न सके संपूर्ण यज्ञ तथा समस्त लोक की क्रियाएं बंद हो जाए तथा आश्रमों में रहने वाले सब लोग तत्काल विनष्ट हो जाए ययाण वर्णादाश्रम सेवन चातुराश्रम धर्मास्तान् पाण्डव पांडुनंदन जो राजा अपने राज्य में तीनों वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के द्वारा शास्त्रोक्त रूप से आश्रम धर्म का सेवन कराना चाहता हो उसके लिए जानने योग्य जो चारों आश्रम के लिए उपयोगी धर्म है उनका वर्णन करता हूँ सुनो शुश्रूषा कृत कार्य संतान कर्म अभ्यनुातराज से शुद्र से जगति पतेम अल्पांतर्गत दशधर्मागत आश्रमा विहिता वर्जय्वा पृथ्वीनाथ जो शुद्र तीनों वर्णों की सेवा करके कृतार्थ हो गया है जिसने पुत्र उत्पन्न कर लिया है शौच और सदाचार की दृष्टि से जिसमें अन्य त्रैवर्णिकों की अपेक्षा बहुत कम अंतर रह गया है अथवा जो मनुप्रोक्त दस धर्मों के पालन में तत्पर रहा है वह शुद्र यदि राजा के अनुमति प्राप्त कर ले तो उसके लिए संन्यास को छोड़कर से सभी आश्रम भित है धृति क्षमा मन का निग्रह चोरी का त्याग बाहर भीतर की पवित्रता इंद्रियों का निग्रह सात्विक सात्विक बुद्धि, ज्ञान, और क्रोध का अभाव ये दस धर्म के लक्षण है भैक्षचर ता प्राहुत तारी तथा वैश्य राजेंद्र राजपुत्र से चय राजोक्त धर्मों का आचरण करने वाले शुद्र के लिए तथा वैश्य और क्षत्रिय के लिए भी भिक्षा मांगकर निर्वाह करने का विधान है क्रित -क्रित वयोती तो राग्या तो अपने वर्ण धर्म का परिश्रम पूर्वक पालन करके कृतकृत हुआ वैश्य अधिक अवस्था व्यतीत हो जाने पर राजा की आज्ञा लेकर क्षत्रियोचित वान प्रस्थ आश्रमों का ग्रहण कैरे वेदान धृत्य धर्मेंजशास्त्रण चा न घमं निषेब्य च पाय प्रजा सर्वाधर्मेण वनताम राजस्वीखान तथा च आनय्वा यहा पाठम विप्रेभ्यो दक्षिण संग्रा विजय प्राप्य तथा जदिवा प्रजापालं पुत्रं स्थय प्रजापाल पुत्रे पांडव अन्नगोत्रम प्रशस्त व क्षत्रिय क्षत्रियर्षभ अर्चय पितृन्समितृयज्ञ यथा देवान्दे अर्चय तिज अंतकाल चाप्ते चा येदाश्रतरम सोनपुर्याश्राजं ग सिद्धिम्वापनुयाद नरेश राजा को चाहिए कि पहले धर्माचरण पूर्वक वेदों तथा राज्य शास्त्रों का अध्ययन करें फिर संतानोत्पादन आदि कर्म करके यज्ञ में सोमरस का सेवन करें समस्त प्रजाओं का धर्म के अनुसार पालन करके राष्ट्रीय अश्व में तथा दूसरे दूसरे यज्ञों का अनुष्ठान करें शास्त्रों के आज्ञा के अनुसार सब सामग्री एकत्र करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे संग्राम में अल्प या महान विजय पाकर राज्य पर प्रजा की रक्षा के लिए अपने पुत्र को स्थापित कर दे पुत्र न हो तो दूसरे गोत्र के किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दे वक्ताओं में श्रेष्ठ क्षत्रिय शिवमणि पांडुनंदन पितृयज्ञों द्वारा विधिपूर्वक पितरों का देवयज्ञों द्वारा देवताओं वेदों के स्वाध्याय द्वारा ऋषियों का भली पूजन करके अंतकाल आने पर जो दूसरे आश्रमों को ग्रहण करने की इच्छा करता है वह क्रमशः आश्रमों को अपनाकर परम सिद्धि को प्राप्त होता है राजेन्द्र राज भैक्ष अपेत गृहधर्मोपिचरे जीवित काम गृहस्थ धर्मों का त्याग कर देने पर भी क्षत्रिय को ऋषि भाव से वेदांत श्रवण आदि संन्यास धर्म का पालन करते हुए जीवन रक्षा के लिए ही भिक्षा का आश्रय लेना चाहिए सेवा कराने के लिए नहीं न चैतन शिकम कर्म त्रयाणाम भूरि दक्षिण चतुर्ण आम राजार्दुला प्रहुराश्रमवासिम पर्याप्त दक्षिणा देने वाले राजसिंह या भैक्षचर्या छत्र आदि तीन वर्णों के लिए नित्य या अनिवार्य कर्म नहीं है चारों आश्रमवासियों का कर्म उनके लिए ऐच्छिक ही बताया गया है बाज क्षत्रियमान लोकश्रेष्ठम धर्म मेव मारिह सर्वे धर्म सोप धर्मया राजो धर्मा, धर्मा दिवेदारिण हो राजधर्म बाहुबल के अधीन होता है वह क्षत्रिय के लिए जगत का श्रेष्ठतम धर्म है उसका सेवन करने वाले क्षत्रिय मानव मात्र की रक्षा करते हैं अतः तीनों वर्णों के उपधर्मों सहित जो अन्य समस्त धर्म हैं वे राजधर्म से ही, ही सुरक्षित रह सकते हैं यह मैंने वेद शास्त्र से सुना है यथा राजस्त पदानि पदा संल सर्वसत्वी एवं धर्मान राजधर्मेश सर्वान सर्वस्थान संबोध नरेश्वर जैसे हाथी के पद चिन्ह में सभी प्राणियों के पद चिन्ह विलीन हो जाते हैं उसी प्रकार सब धर्मों को सभी अवस्थाओं में राज धर्म के भीतर ही समाविष्ट हुआ समझो अल्पाश्रयान अल्प फलांते धर्मान धर्म धर्मविदो मनुष्यः महाश्रय बहु कल्याण रूपम छात्रम धर्मम नेतरम प्रापुर धर्म के ज्ञाता आर्य पुरुषों का कथन है कि अन्य समस्त धर्मों का आश्रय तो अल्प है ही, ही फल भी भी अल्प है, है परंतु छात्र धर्म का आश्रय महान है। और उसके फल भी एवं परम कल्याण रूप है। अतः इसके समान दूसरा कोई धर्म नहीं है सर्वे धर्मा राज धर्म राज्य मान बर्व त्यागो राजगी चाहुरग्रम पुराण सभी धर्मों में राज धर्म ही प्रधान है क्योंकि उसके द्वारा सभी वर्णों का पालन होता है राजन, राज धर्मों में सभी प्रकार के त्याग का समावेश है और ऋषि गण त्याग को सर्वश्रेष्ठ एवं प्राचीन धर्म बताते हैं दंड ने तो हतायाचय सर्वे धर्मांता छात्र त्यागते राजधर्मे पुराणे यदि हो जाए जाए तो तीनों वेद रसातल को चले जाए। और वेदों के नष्ट होने से समाज में प्रचलित हुए सारे धर्मों का नाश हो जाए पुरातन राज धर्म जिसे छात्र धर्म भी कहते हैं यदि लुप्त हो जाए तो आश्रमों के संपूर्ण धर्मों का ही लोप हो जाएगा सर्वे त्यागा राजधर्मेश धर्मेश धर्मे प्रवेश के धर्मों में सारे त्यागों का दर्शन होता है राजधर्म में सारी दीक्षाओं का प्रतिपादन हो जाता है राजधर्म में संपूर्ण विद्याओं का संयोग सुलभ है तथा राजधर्म में संपूर्ण लोकों का समावेश हो जाता है यथाजी वध्यमाना उपनी उपनी एवं धर्माराज धर्मे धर्म व्यास आदि नीच प्रकृति के मनुष्य द्वारा मारे जाते हुए पशु पक्षी आदि जीव जिस प्रकार घातक के धर्म का विनाश करने वाले होते हैं उसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष यदि राजधर्म से रहित हो जाए तो धर्म का अनुसंधान करते हुए भी वे चोर डाकों के उत्पाद से स्वधर्म तो के प्रति आदर का भाव नहीं रख पाते हैं और इस प्रकार जगत की हानि में कारण बन जाते हैं अतः राजधर्म सबसे श्रेष्ठ है इस श्री महाभारती शांति परवड़ी राजधर्मानुशासन परवड़ी वर्णाश्रम धर्म कथन षष्टितमो ध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राज राजधर्मानुशासन पर्व में वर्णाश्रम धर्म का वर्णन विषयक तिरसठवा अध्याय पूरा हुआ